आज 12 मई 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्कार के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज से जैसे श्री अजय जोशी जी ने सलाह दी है कि हम अंतिम 10 मिनट का समय किसी भी एक धारणा को लेकर उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल करने में बिताएँ तो ये बात एकदम समझ में आ गई हमने शुरू में बात भी की थी पर चूँकि सबकी कुछ दिखाई दे रही थी पर आज जोशी जी ने जो सुझाव दिया है उस पर से तय कर लिया गया है कि 10 के आसपास का 10 मिनट का समय अपन उस किसी एक धारणा को लेंगे और उसके ऊपर सामूहिक रूप से ध्यान करेंगे तो आज से वो आरम्भ कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंत में करीब 10 मिनट का समय अपन उस चीज़ के लिए भी देंगे दूसरा आज जो हम अब तक जो धारणाएँ पढ़ते आए हैं उनके आगे की धारणा पढ़ना है तो पिछली जो हमने पढ़ाई करी थी पिछले हफ्ते उसके अंतिम दो धारणाओं का थोड़ा सा उदाहरण लेना क्योंकि समझता हूँ मैं अपन उसके बाद में आज की लिए के लिए जो अपने रखी उन धारणाओं को समझ लेते हैं पिछले बार जो हमने जो धारणा ली थी उनमें जो सबसे प्रमुख थी वही थी जो अंतिम उन्तीसवीं और तीसवीं धारणाएँ जिसमें कालाग्नि रुद्र के बारे में व्याख्या थी हमारे फैसला क्या है कि हम इस नश्वर शरीर के बीच में अनश्वर को नहीं पहचान पा रहे हम इस शरीर को या तो आत्मा समझते हैं या अमर समझ लेते हैं समझते सब हैं लेकिन हमारा अवचेतन मन उसको अमर समझ लेता हैं या दूसरी उल्टी गलती ये होती है कि हम आत्मा को भी मरणशील समझ लेते जैसे हम समझते हैं जब हमने नहीं रहेंगे यानी हमारे शरीर के साथ में हम समाप्त हो जाएंगे तो इन दोनों चीज़ों में एक गड्ढमढ्ढ हो गया है कि हम शरीर और इसके अंदर जो अविनाशी तत्व है दोनों के बीच में जो भेद होना है उस भेद को नहीं समझ तो इस भेद को समझाने के लिए ये एक बड़ी विचित्र और बहुत अच्छी धारणा है जिसमें कालाग्नि रुद्र के बारे में उनकी स्वीणा में दिया है कि योगी ये इमेजिन करता है कल्पना करता है थर्ड एक्सपेरिमेंट है ये कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे जिसमें कालाग्नि का वास है कालाग्नि क्या होती है कि शिव की जो संवार शक्ति है उसको कालाग्नि मिलती जो शास्त्रों के अनुसार जब वो वापस अपने आप में शिव सबको समेटते हैं तो संहार करने के लिए वो कालाग्नि का उपयोग करते तो चूंकि हम खुद शिव के छोटे संस्करण हैं और जो ब्रह्मांड में है वो शिव है और हम भी जो कुछ हैं शिव हैं और हमारे भीतर वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है तो कालाग्नि का निवास हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं है वो जो डिस्ट्रक्टिव पावर है जो संवार शक्ति वो हमारे शास्त्रों के अनुसार दाहिने पैर के अंगूठे में रहती है तो योगी ये इमेजिन करता है ये कल्पना करता है ये भावना करता है कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से कालाग्नि की लपटें निकल रही हैं और वो निकलते निकलते मेरे पूरे शरीर को जलाती जा रही है और धीरे धीरे मेरा शरीर राख में बदलता जा रहा है तो वो इस तरह से कल्पना करता जाता है कि मेरा पैर दूसरा पैर पेट धड़ वो पूरे शरीर में आग लग गई और वो और मैं उसको पहले क्षण से ही अपना ध्यान एकाग्र करते हुए उस आग्नि पर ध्यान करता हूँ और शरीर पर ध्यान करता हूँ कि अग्नि शरीर को खा रही है और रांचो बदलता जा है तो ये ध्यान करते करते करते करते जब पूरा शरीर की राख जमीन पर पड़ी दिखाई देती है कि पूरा शरीर राख में बदल गया जमीन के लिए और मैं अभी भी लगातार उस पर ध्यान कर रहा हूँ तो इस ध्यान की तकनीक से उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं इस शरीर से अलग मैं शरीर का अविनाशी हिस्सा हूँ क्योंकि जो विनाशी हिस्सा था वो तो राख में बदल गया तो मैं देखने वाला कौन हूँ जो इस राख को देख रहा है वो अविनाशी है इस तरह से इस एक वैचारिक प्रयोग से थाट एक्सपेरिमेंट से व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि पूरा शरीर अग्नि में नष्ट हो गया और मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि वो ध्यान उसी पर लगातार लगा रहता है तो वो जानता है कि मैं वो अविनाशी तत्व हूँ जो बिना आँखों के भी देख सकता हूँ क्योंकि आँखें तो जल गई और में चली गई बिना कानों के सुन सकता हूँ बिना पैरों के चल सकता हूँ यानी वो ब्रह्म के जो विलक्षण स्वरूप है उस स्वरूप को वो अपने स्वरूप के साथ एक के कर लेता है मिला लेता है वो समझने लगता है कि जो ब्रह्म के स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है उसने अपनी सीमाएं जो शरीर की वजह से थी उन सीमाओं को जला दिया कालाग्नि रुद्र तो एक ये थी और एक इससे मिलते-जुलते थी तीसवीं जिसमें यह था कि पूरा कॉस्मोस यानी पूरा ब्रह्मांड कालाग्नि रुद्र में जन्म धरती भी आ गई उसमें सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ आ गया उसको पूरी सृष्टि कालाग्नि की लपटों में जल रही है और मैं उसको जलते हुए देख वो जलता जलते वो समस्त नष्ट होती चली जा उसमें उसको अपना शुरुत्व उभर कर सामने आया था क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ भी है नश्वर वो नष्ट होता चला गया और उसको इस बात की प्रबल अंदर से बोध प्रवृत्ति होता है कि इस कालाग्नि में बावजूद सब कुछ जल रहा है मैं नहीं, नहीं जल रहा मेरा शरीर जल जाए मेरा मन मस्तिष्क आत्मा चली मेरा मकान जल गया मेरी धरती चली गई मेरा सूरज चांद सितारे मेरा अंतरिक्ष जिसको मैं देखता था वो भी सब भस्म हो गए लेकिन फिर भी मैं भस्म नहीं हुआ यानी कि मैं वो अविनाशी तत्व हूँ इस सबके बीच में ये दूसरी धारणा ये दो धारणाएँ बहुत प्रबल धारणाएँ हैं और इस धारणा का उल्लेख शिवसूत्र की व्याख्या में भी जी ने करा अपन शिव सूत्र की व्याख्या पढ़ी थी जब और तो श्यमराज जी ने इस धारणा का उल्लेख किया हुआ है कि कालागिनी रुद्र से निकलने वाले लपटे हमारे शरीर को जड़ा लाती और हम उसका एकाग्र चित्र से दर्शन करते तो ये दो धारणाएँ थी जो विशिष्ट थी पिछली बार की हमारी अब हमें जो आज के लिए जो धारणाएं रखी है उसमें एक विशिष्ट भाव है हम जिसको सफलतापूर्वक हृदय में समझ में आ जाएगा उस पर परमेश्वर की कृपा है और हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये भाव स्पष्ट समझ में आता चला जाएगा ये जो चार्ट बनाया हुआ है लेकिन उस पर आने के पहले हम दो और धारणाओं को देख लेते हैं एक धारणा इकतीसवीं स्वदेह जगतो वापी अपने स्वयं के शरीर के अंदर हम देखते हैं कि हड्डियां हैं मांस रुधिर चमड़ी सब हैं इनके सबके अपने अपने घटक हैं यानी इनको बनाने वाले हैं जैसे हड्डी है तो उसमें कैल्शियम है उसे बनाया रुधिर है तो उसमें आयरन है प्रोटीन है प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन है ये विज्ञान की जानकारी इसलिए अपन बता सकते अन्यथा ये सब कह सकते हैं कि ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है अपन ऐसा कह सकते कि ये पंच महाभूत अपने से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं में विलीन हो रहे हैं फ्यूज हो रहे, है लय हो रहे, है जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में क्योंकि वो पानी में घुली हुई अवस्था में संसार में आई थी उसको अलग कर लिया था पानी में घुलते से ही वो वापस वो अपनी मिठास पानी में छोड़ देती इसी तरह से हमारे पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में पंच तत्मात्राएँ क्या है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये पांच तन्मात्राएँ तो इन पंच तन्मात्राओं में हमारा पंच महाभूत विलीन हो रहा है फिर पंच महाभूत अहंकार में अहंकार बुद्धि में विलीन हो रहा है बुद्धि प्रकृति में विलीन हो रही है और प्रकृति सदाशिव में विलीन हो रही है यानी हमने इसको उल्टे क्रम में जिस क्रम में ये बने थे उसके उल्टे क्रम में विलीनीकरण की भावना से ये हमारे पंच महाभूत शिव सदाशिव तक पहुँच इस तरह से हमने अपने शरीर की संगठन या इस शरीर की जो रचना है उस समस्त रचना को उल्टे क्रम में ले जाकर सीधे सदाशिव तक पहुँचाते हैं तो इस तरह से जो हम फ्यूज़न करते हैं फ्यूज़न इसको तकनीक को लय की तकनीक बोलते हैं या दूसरा इसका नाम है आत्मव्याप्ति आत्मव्याप्ति का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर के घटकों को उनके बनाने वाले घटकों में और उन बनाने वाले घटकों को उनके बनाने वाले घटकों में विलीन करते चले जाते तो इस तरीके से जब हम इन इनको विलीन करते हैं तो इस क्रिया को आत्मव्याप्ति कहते हैं इस क्रिया को फ्यूज़न कहते हैं फ्यूज़न का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में एक हो जाए तो यहाँ पर ये यह कहते हैं कि इस आत्मव्याप्ति की तकनीक से परादेवी प्रकट हो जाती है ये ऋषियों ने लिखा है उसमें कि आत्मव्याप्ति यानी फ्यूज़न की तकनीक से परादेवी प्रकट हो जाती है ये कितनी बड़ी विजडम है कितना बड़ा ज्ञान है इसके आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि आज का विज्ञान कहता है कि परादेवी मतलब शक्ति हमारा जैसे हम जानते हैं परादेवी का मतलब शुद्ध शक्ति उसी को हम परादेवी बोलते हैं आज का विज्ञान कहता है कि सूरज जो अरबों बरस से धधक रहा है और अभी कुछ अरब बरस और चले तो इसमें ईंधन क्या है अगर इसमें लकड़ी होती तो आठ पंद्रह दिन में ख़त्म हो जाती इसमें गैस होती तो जल के समाप्त हो जाती, इसमें क्या है जो इतने लंबे अरबों साल से जल रहा है और अभी भी जलता चला जा रहा है तो आज वैज्ञानिक जानते हैं कि इसमें फ्यूज़न हो रहा है इसमें हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से फ्यूज़ हो रहा है दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं और जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ शक्ति प्रकट हो आशक नहीं लग रहा है कि ये बात जो कही गई इस बात में और सूरज में जो शक्ति परादेवी प्रकट हो रही है धूप क्या है धूप परादेवी है धूप शक्ति है हमारे संसार में पंखा चल रहा है हम जानते हैं कि उसी परादेवी से उसी धूप की वजह से पंखा चल रहा है मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं इसकी ऊर्जा कहाँ से आई है अगर तात्कालिक श्रोत देखें तो सूर्य में जो फ्यूजन की क्रिया हो रही है सूर्य में जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वही ऊर्जा आज बिजली में चला रही है हमारा शरीर में चला रही है क्योंकि वही ऊर्जा हरे रंग के पत्ते क्लोरोफिल में क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसी के द्वारा स्टार्च बनता है उसी के द्वारा प्रोटीन बनता है वही हम खाते हैं वही हमारे ईंधन का काम करता है उसी से हमारा शरीर चलता है वही लकड़ी बनाता है उसी लकड़ी से कोयला बनता है उसी से बड़े बड़े कारखाने चलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट चलते हैं उसी बिजली बनती है उसी से पंखे चलते हैं, उसी से भाप बनती है समुद्रों से भाप निकलती है उसी से बरसात होती है उसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट चलते है। उसी से फिर बिजली चलती है। हमारा शरीर हो चाहे इस संसार की ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता हो वो कहाँ से आ रही है उसी सूर्य में जो फ्यूज़न हो रहा है सूर्य में जो संश्लेषण की एक क्रिया हो रही है संविलीकरण बोलते हैं उसी क्रिया के द्वारा उसी फ्यूज़न की वजह से वहाँ परादेवी धूप के रूप में प्रकट हो गई सूर्य के प्रकाश के रूप में और वो संसार को चला रहे एकमात्र संसार को चलाने की ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत इमीजिएट सोर्स सूर्य वही बात वो कह रहे हैं कि जब हम संलयन करते हैं जब आपस में दो को मिलाते हैं पूर्ववर्ती है हमारे बनाने वाले निर्माण करने वाले घटकों में मिलाते हैं तो परादेवी प्रकट होता सूर्य में भी परादेवी प्रकट तो इस तरह की भावना से हमें अब शक्ति का एहसास होता है शक्ति का बोध होता है और शक्ति ही वो है जो शिव तक ले जाती है अगली धारणा बत्तीसवीं पढ़ते हैं कि पीनाम च दुर्बलाम शक्ति ये जो धारणा है ये बताती है कि श्वास की गति को हम अगर सूक्ष्म करते चले जाएं और दुर्बल करते चले जाएं, तो हमको स्वातंत्र प्राप्त होता है ये मतलब इसका शाब्दिक मतलब है जो इसकी व्याख्या में लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास की गति को धीमे धीमे धीमा करते चले जाते हैं ना दुर्बल करते चले जाते हैं जैसे पीनाम का मतलब होता है श्वास लेना स्थुल रूप से श्वास लेना और दुर्बला मतलब धीमा करना श्वास की गति को धीमा करना है। तो श्वास की गति को जब धीरा करते चले जाते हैं और जो अगली लाइन है वो उसमें पाठ पाठभ यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसको स्वातंत्र प्राप्त होता है लेकिन अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने तंत्रालोक में जब इस श्लोक का उद्धरण दिया है तो उसमें उसमें लिखा है कि यहाँ लिखा है मंत्र स्वातंत्र आपनोति और उसमें लिखा है स्वप्न स्वातंत्र मापनौती क्षेमराज जी भी लिखते हैं स्वप्न स्वातंत्र महापनौती यानी कि योगी को स्वप्नों पर अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है अब वो जैसा चाहेगा वैसा सपना देखेगा हाँ सपने पर कोई अधिकार नहीं होता सपने में डर लगता है और एकदम चमक के जाता है। हैं स्वप्न कोई अच्छी चीज़ दिखती है उससे मोहित हो जाता है। नींद खुलती फिर दुखी हो जाते है कह रहे हैं। वो तो सपना था लेकिन जागरूक योगी स्वप्न में भी जागरूक रहता है उसको स्वप्न में भी अधिकार होता है कि स्वप्न को इंटरप्र कर सकता है स्वप्न में किसी चीज़ को देखना या ना देखना जैसे जागृत अवस्था में अगर कुछ हो रहा है हमको नहीं देखना है आज वाने जाना हमारी अपनी मर्जी से हम जब करते हैं स्वप्न में भी हम अपनी मर्जी को चालू रख सकते हैं तो ये स्वप्न स्वतंत्र मापनौती का मतलब है तो श्वास की गति पर हम जैसे धीरे धीरे नियंत्रण करते चले जाएं और अगर हम उसी अवस्था में निंद्रा को प्राप्त होते हैं तो हमें निंद्रा में स्वप्नों पर अपना अधिकार प्राप्त होते उसका पूरा मतलब अब जो अगली जो धारणा है वो धारणा उसकी पूरक है जो इकतीसवीं धारणा है उसके बाद तैंतीसवीं और चौंतीसवीं धारणाएं आपस में एक दूसरे से उच्चतर स्तर की पहले हमने क्या थी फ्यूजन की पढ़ी थी जिसमें हम अपने शरीर को उसके अंगों को उसके घटकों में मिलाते चले जाते हैं और इस फ्यूजन के द्वारा परादेवी प्रकट होती है हमका सूर्य के अंदर वही फ्यूजन रिएक्शन होती है उसी से परादेवी यानी धूप प्रकट होती है वैसे ही यहाँ पर हमारे अपने शरीर में भी हम उस परादेवी के प्राकट्य को अनुभव कर सकते हैं अब उसका जो अगला है ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो समझने लायक यहाँ पर कि जब शिव बनाते हैं अपने से सृष्टि तो शिव सृष्टि का जब निर्माण करते हैं तो वो जिन रास्तों से निर्माण करते हैं उन रास्तों को अद्वा बोलते हैं अद्वा का हिंदी में मतलब है रास्ता वे तो रास्ता कहा का रास्ता संसार को निर्माण करने का रास्ता अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और हम सोचते हैं कहाँ से आया तो हम उसके पद चिन्हों को ट्रेस करते हुए पता लगा सकते हैं क्यों कहाँ से यानी हम अपने पदचिन्हों को उल्टी दिशा में जाकर हम उसके स्रोत तक ले जा सकते हैं किसी भी चीज़ को जैसे शेर आया, आया एक बैलगाड़ी आई हम उसके पच्चीनों को ट्रेस करते हुए जा सकते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ ऐसे ही शुरू से सृष्टि शुरू हुई अब हमको अगर ये तय करना है ये सृष्टि कहां से तो इसकी उल्टी दिशा में ट्रेस करना शुरू करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां से आइए और जहां से आइए वो शिव तत्व तो इस करने के पहले पहले हमको उन पच्चेनों को तो समझना पड़ेगा कि किस रास्ते से ये सृष्टि बनी ताकि हम उसके रास्ते को विपरीत दिशा में जा सकें तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सबसे पहले शिव की एक तो शिव वो था आनंदमग्न महेश्वर जिसको कुछ लेना देना नहीं ना संसार से ना कोई रचना से वह अपने आप में मस्त है लेकिन जब वो अपना आप का विमर्श करता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं हम भी ऐसा करते हैं कई बार कई बार हम सोचते हैं अंदर कि आज मैं क्या कर सकता तो उस विमर्श में अंदर से जवाब आता है तुम तो ये कर सकते हो अपने सामने ये चैलेंज है और अपने ने कहा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ तो अपन क्या होता है आनंद से भर जाते हैं जो समस्या दिख रही है और हमको ये भी मालूम है कि हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं हम आनंद से भर जाते हैं शिव अकेले थे और उनके हृदय में संसार को बनाने की इच्छा हो कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ संसार की जो उत्पत्ति की कहानी इससे मुझे कुछ भी नहीं हो सकते कि वो शिव अकेले थे और वो विभिन्नता को बुलाना चाहते थे वो चाहते थे कि मैं अकेला हूं एक से अनेक हो जाऊँ तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था इस बात के लिए कि वो अपने आप को विभिन्नता में बदल दे अपने आप को विभिन्नता में डाल दें जब उन्होंने अपने भीतर इस चुनौती के लिए आत्म मंथन किया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं तो उन्होंने पाया कि बिल्कुल मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं करना जो चाहता हूं उसका कोई विरोध नहीं है हम संसार में जब कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम विरोध की बात सोचते हैं हम सोचते हैं कि आज हमको यह काम करना है सबसे पहले सोचते हैं इसमें क्या क्या अड़चन आएगी अगर अड़चन नहीं आए तो हम जो चाहें वो कर ही लेंगे पर अड़चन आ जाती है फिर हम नहीं कर पाते वो काम तो हमारे हृदय में सबसे पहले अड़चनों के बारे में विचार आता है शिव ने जब सोचा कि मैं संसार को बनाऊं और देखा अड़चन तब आती है जब कोई और अड़चन डालने वाला हो या कोई ऐसी शक्ति हो जो आपको रोके शिव ने देखा कि मेरे लिए कोई अड़चन है नहीं मैं जो चाहू कर सकता हूं किसी भी चीज को आप चाहो एक पत्थर को उठाकर करोड़ों मील दूर फेंक सकते हो क्यों नहीं फेंक सकते क्यों कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसको रोक रही है एक अड़चन है एक शक्ति है जो आपको रोक रही है नहीं फेंकने देती उस पत्थर को उतनी इसलिए जब शिव ने देखा कि मेरे लिए तो कोई अड़चन ही नहीं क्योंकि उसके अकेले कैसे वाप तो वो आनंद से भर गया यही शिव की आनंद शक्ति जब वो विमर्श करता है तो आनंद से भर जाता है क्योंकि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ मैं अकेला हूँ मैं एक से दो होना चाहता हूँ दो से अनेक होना चाहता हूँ हो सकता हूं। मैं इस क्रिया के द्वारा इस आदभा से इस रस से होना चाहता हूँ तो उनकी अंतर आत्मा हाँ कर सकते उसमें तो कोई अड़चन नहीं क्योंकि अड़चन डालने वाला नहीं है जो शक्ति उनकी अपने आप में परिपूर्ण और एकमात्र शक्ति दूसरी कोई शक्ति नहीं जो अड़चन डाले अड़चन डालने के लिए एक से दूसरी शक्ति तो चाहिए ना? लेकिन यहाँ तो कोई दूसरी शक्ति ही नहीं है इसलिए वो आनंद से भर गए तो ये आनंद शक्ति शिव की मूल शक्ति है और जब वो विमर्श करते हैं यानी अपना आत्म मंथन करते हैं हम जैसे करते हैं ना अपना नंबर कौन है क्या है हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते जब अपने बारे में जो सोचते हैं तो क्या है ये हम अपने आप को जानते हैं हम चेतन भी हैं और उस चेतना के प्रति भी चेतन है ये दो बातें अलग अलग हैं एक तो हम चेतन हैं कोई हमको बोलता है हम सुन लेते हैं हम जो चाहते हैं कर लेते हैं, हम जो नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं हाँ ये तो करना लेकिन नहीं कर पाते तो ये हमारा विमर्श तो हम अंदर से जब अपने बारे में अपने आप को तोलते हैं तो ये हमारा विमर्श और जब हम विमर्श करते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं कैसा नहीं हूं क्या होना चाहता हूँ क्या हूं के बारे में मैं जानता हूँ अपने आप को हम जानते हैं तो अपने आप को पहचानना ये विमर्श है तो विमर्श वास्तव में शिव का स्वभाव है जहाँ पर भी शिवत्वता है वहाँ विमर्श वह अपने आप को जानता है और चेतन तो ही उस चेतना के प्रति भी चेतन है कि मुझ में यह चेतना है कुछ चेतना हो सकती है कि कोई ने हाथ लगाया आपने हाथ हटा दिया कोई ने आपको मारा आपने भी मार दिया लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं तो वो चेतना के प्रति चेतनता नहीं है लेकिन यहाँ पर हम चेतन भी हैं और उस चेतना के प्रति जागृत हैं क्योंकि हम चैतन्य हैं और साथ ही हम जानते भी हैं कि हम चैतन्य हैं ऐसे शिव जानते थे कि मैं अकेला हूँ सर्वशक्तिमान हूँ क्योंकि मेरे पास जो शक्ति है कोई और के पास यही नहीं बोलो और, और नाम की कोई चीज़ नहीं है और मैं जो चाहूँ उस कर सकता हूँ तो जब वो ये विचार विमर्श करते हैं ये विमर्श ही उनकी शक्ति और ये जो विमर्श है यही माँ पार्वती है विमर्श का ही नाम स्वतंत्र शक्ति है विमर्श का ही नाम परावाणी है परावाणी भी वही है विमर्श भी वही है और स्वातंत्र भी वही है और देवी पार्वती भी वही वही चंडी है वही दुर्गा है, शिव की विमर्श शक्ति ही उनकी असली ताकत है तो उन्होंने अपने आप को एक से दो हिस्सों में अंदर ही अंदर बांटा कि मैं और मेरी शक्ति मैं आप शक्ति से काम कराऊंगा तो उन्होंने शक्ति को अपने से कुछ दूर किया जैसे ही उन्होंने दूर किया संसार का उद्गम शुरू हो गया जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं इसे शक्ति से यह काम कराऊंगा तो वो शक्ति और उनमें एक काल्पनिक भेद आ गया जब संसार में ऐसा होता है तो सबसे पहले दो भाग बनते हैं एक प्रकाश और एक विमर्श विमर्श से प्रमात्र बनता है प्र... विमर्श वीमर... से प्रमेय बनता है प्रकाश से प्रमात्र बनता है तो वो प्रकाश यानी अस्तित्व प्रकाश यानी शिव का पुरुष वाला हिस्सा विमर्श यान शिव का स्त्रीण हिस्सा इस बात को चीनी लोग भी अच्छी तरह समझते थे उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसको बोलते ये नियन उसमें एक हिस्सा पुरुष का है दूसरा स्त्रीण है दोनों हिस्से आपस में मिलके एक चक्र बनता है और वो चक्र एक दूसरे का पूरक है जब वो दोनों मिलते हैं ऐसे तो वह एक पूर्ण चक्र बनता है मैं आपको बना के बताऊंगा अभी तो वो अपूर्णता के बीच में दो हिस्से होने लगे एक प्रकाश वाला हिस्सा अस्तित्व वाला हिस्सा एक शक्ति वाला हिस्सा विमर्श वाला हिस्सा विमर्श है न जिसने शक्ति ने संसार को बनाने की शुरुआत की ये इतना रोचक है हो सकता है इस हफ्ते में पूरा नहीं हो सकता हम और आगे बढ़ेंगे ये इतना रोचक कथा है ये वाली इसको समय इतना ज़्यादा रोचक है कि यहाँ पर आके सर्वोच्च विज्ञान और अध्यात्मा बिल्कुल एक जगह खड़े दिखाई देते थे आपको आश्चर्य लगेगा कि इन ऋषियों की अंतर प्रज्ञा कितनी उच्च स्तर तक थी जिन्होंने ये बात लिखी है उसको सोच के कभी कभी तो इतना आश्चर्य होता है कि घनघोर आश्चर्य से मन भर जाता है। एक तो आपने अभी देखा था वा फ्यूज़न वाली बात लेकिन ये वाली बात तो और कहीं मुझसे आ गई यहाँ पर जो प्रकाश वाला हिस्सा था जिससे प्रमात्र प्रमात्र है मैं मैं मैंने इस ब्रह्मांड का केंद्र क्योंकि मेरे आसपास से तो पूरा ब्रह्मांड है आप भी वही हो मैं भी वही हूं मेरे भी आसपास ब्रह्मांड है आपके आसपास भी ब्रह्मांड केंद्र बना हुआ है लेकिन हर व्यक्ति मैं को जानता है मेरे आसपास ब्रह्मांड है तो मेरे आसपास जो ब्रह्मांड है वो जो बना हुआ ब्रह्मांड भुवन कहलाता और जो ब्रह्मांड का भोगता है वो पद कहला था इस स्तर तक उतरने के पहले अपन अंत क्रियाओं को समझें सबसे पहले ये बताएँ कि ये हमने पढ़ा था पहले कि जितनी भी भिन्नता की सृष्टि है उसका अधिष्ठान मात्र है ज्ञानाधिष्ठानम मात्र का हमने पढ़ा था शिव सूत्र में यानी भिन्नता के ज्ञान का आधार मात्र का शक्ति मात्र का मतलब अल्फाबेट बारह खड़ी इसमें आ -ए -ए ए -ए -ओ -ओ अ आ ई ई ऊ एम ए बारह स्वर हैं संस्कृत में चार स्वर अलग हैं रिल और री री ये चार स्वर अलग ऐसे कुल मिला के सोलह स्वर हैं संस्कृत के और हिंदी में हम सामान्यतः बारह स्वर मानते और इसके अलावा व्यंजन क ख ग ये हमारे व्यंजन है तो व्यंजन है सब शक्ति हैं और सारे स्वर शिव स्वरूप और किसी भी व्यंजन को अकेला बिना शिव के यानी बिना स्वर के उच्चारण करना संभव नहीं है आप हमें हलंक लगा और बोलो बोलने की कोशिश करो बोल ही नहीं पाएंगे हम समझ रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते उसको क आधा कह बोलने की कोशिश करो उसके आ, आगे पीछे कुछ नहीं खाली आधा कह बोलने की कोशिश करो हम नहीं बोल सकते शिव रह नहीं सकते शक्ति शिव के बिगड़ने दे सकते हर जगह शिव जरूरी है क्योंकि शक्ति का कोई आधार होना जरूरी है। बिना आधार की शक्ति कभी रह सकती तो यहाँ पर जो शब्दों के द्वारा इंडिकेटेड है जैसे कुर्सी कुर्सी अपने आप में एक वस्तु है और ये कुर्सी जो कम है वो की मात्रा और आधा रह और सम है की मात्रा एक कुर्सी ये मात्रा का है और कुर्सी बोलते ही थे मेरे अंदर चाहे अंधेरा हो कुर्सी सुनते से मेरे दिमाग में एक कुर्सी उभर जाती मैं जानता हूँ ये कुर्सी मैं एक रामलाल को पहचानता हूँ बिजली चली गई मैंने कहा कौन किसने वाला रामलाल मेरे दिमाग में रामलाल का पूरा बायोडाटा आया कि रामलाल कौन है क्यों आया है इसको मैंने बुलाया तो इस ब्रह्मांड को मेरी अंतर चेतना से जोड़ने वाली क्या है मात्र का मात्र का क्या है शब्द रूप लेकिन शब्द प्रतीक शब्द स्पर्श रूप रस गंध हरेक से मात्रक का जैसे जो व्यक्ति बोलने सत्ता विचारों से बात करेगा ये भी मात्रक है कुछ चीजें गंध से समझ में आती कुछ चीजें स्पर्श से समझ में आती तो ये पंच तन्मात्राओं के द्वारा जो संसार का निरूपण होता है हम संसार को अपने भंतर पैदा पाते हैं वो है और इस पद से बनता है भुवन भुवन है ना प्रमाण जो मेरे आसपास है सबसे पहले जब क्रिया शुरू होती है इसके दो हिस्से होते हैं प्रकाश से बनता है कालाध्वा ऋषि कहते हैं कि संसार की निर्माण की क्रिया दो दिशाओं में बदल गई कालाध्वा और देशाध्वा दो तरह से संसार प्रकट हुआ देशाध्वा का मतलब होता है आउट ऑफ द वे ऑफ स्पेस अंतरिक्ष के रूप में प्रकट और कालात्मा का मतलब होता है आउट ऑफ द वे ऑफ टाइम समय के रूप में प्रकट और आश्चर्य है कि हमको 19वीं शताब्दी में विज्ञान में लाके ये शब्द दिया इस्पेस टाइम जब उन्होंने बताया आइंस्टीन ने कि समय के बिगैर अंतरिक्ष नहीं रह सकता और अंतरिक्ष के बिगैर समय नहीं रह सकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जैसे मतलब ये कागज़ का एक पेज और एक और पेज दो और हम कहते दोनों का अलग करो अलग करना संभव नहीं है दोनों एक दूसरे के बगैर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं ऐसे ही समय और अंतरिक्ष का एक दूसरे के बगैर कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि एक जो समय है वो शिव है और जो अंतरिक्ष है वो शक्ति तो इन दोनों को कैसे अलग करोगे तो हमारे ऋषि जो थे उन्होंने हजारों साल पहले क्या बोला कि सबसे पहले उसने काला कालादवाह के रूप में प्रमाता बनाया अब आप आपके सारे अनुभव समय से जुड़ आप कभी शांत चिंतन करो हमको जितने अनुभव होते हैं चाहे उम्र का अनुभव तो काल का संबंधित है हम कुछ करने जा रहे हैं कि हमको ये काम करना है तुरंत हमारे हृदय में काल की अवधारणा प्रबलता से जागृत हो जाएगी कि हमको ये कब करना है कहां करना है कितनी देर लगेगी हम काल के बिगर सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारा अस्तित्व काल पर आधारित है हम काल के काल से जुड़कर ही सोच सकते हैं हम काल से जुड़कर ही काम कर सकते हैं क्योंकि हमारी चेतना में आज एक गुलाब का फूल भी आया है तो तुरंत हमारे भीतर या तो उसकी प्रतिक्रिया होगी या हम उसका तुलना किसी और गुलाब के फूल से करेंगे या हमको मालूम है कि हमारे काके जी ने बताया था कि गुलाब का फूल है तो देखते हैं हाँ यह गुलाब का फूल या कुल मिलाकर हमारे समय से जुदा हमारा कोई विचार ही नहीं हो सकता अस्तित्व तो में और जिस वक्त हम समय से मुक्त होकर कोई चीज़ को निहारते देखते हैं तो फिर हम शिव हो जाते जैसे ही हम समय से मुक्त हो जाते हैं एक गुलाब का फूल देखा और उसके सौंदर्य को हम ध्यान से निहारें योग करें कि हम उस गुलाब के फूल के सौंदर्य को निहारें बस एक गुलाब बोलो कि गोबर बोलो उससे हमको कुछ उस लेना देना नहीं हमको उसके नाम से कुछ लेना देना नहीं हमको उसके अस्तित्व से लेना देना उसके सौंदर्य से लेना देना है और उस सौंदर्य में हमें ना तो तुलना करना है ना उसके कल का सोचना है न उसके भविष्य का सोचना है तो हम उस गुलाब के फूल को देख के अपने अस्तित्व को क्या कर लेंगे शिव स्तर तक उठा लेंगे तो था, खाली गुलाब के फूल का सौंदर्य आपको शिव बना देगा लेकिन क्यों नहीं बनाता कि हम उस समय के बाहर नहीं आ पाते तो हमारा अस्तित्व काल से बना है, पानी हमारा अस्तित्व जो है ना काल से निर, काल पर निर्भर करता है, और हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व देशाद्वार अंतरिक्ष पर निर्भर करता इसी अंतरिक्ष के कारण मेरे से अलग सब कुछ मेरा शरीर है मेरे रिश्तेदार है मेरा मकान है मेरी दुनिया है मेरा घर मेरा गांव, मेरा देश मेरा सूरज चांद सितारे सब कुछ वो सब कुछ अंतरिक्ष पर निर्भर करता है और मैं समय पर निर्भर करता हूँ और समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के पूरक हैं मैं और मेरा संसार एक दूसरे के पूरक है मेरा संसार मेरे बिगर रह सकता क्यों कि अगर मैं नाम की कोई चीज दुनिया से हट जाए सारी चेतना तो ये संसार संसार ये भी कौन बोलेगा ये संसार वास्तव में इसका अस्तित्व तो ही तब है जब इसके अस्तित्व को निहारने वाला है एक बटका तभी है जब इसका कोई कुमार था अब ध्रुवीकरण की अपन भावना समझते जब शिव ने इस संसार को दो हिस्सों में बनाना शुरू करा मैं और ये के रूप में इस संसार को बना दिया था कि यह था ही नहीं वो मैं ही था अब उन्हें कहा इस मैं को थोड़ा छोटा करो और इसमें से ये निकाल दो तो जब उसने ये को बाहर निकाला तो उससे ब्रह्मांड बना और उसने जो मैं को छोटा किया वो सीमित मैं बना उस में से एक इंसान बना और सारे दूसरे जीव जंतु तो भी बने जब ये ध्रुवीकरण की क्रिया शुरू हुई यानी वो तो एक ही था उसने काल के रूप में ध्रुवीकरण शुरू करा पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, और समय के रूप में ध्रुवीकरण शुरू करा। तो जो सबसे पहला ध्रुवीकरण था वो पर स्तर पर था इसमें वर्ण और कला दो चीजें पैदा हुई लेकिन उनमें कोई भेद नहीं था अब यहां बताए कला क्या थे वो गुण थे जो किसी आने वाली वस्तु के बारे में हम कह सकते एक उदाहरण है कि एक चतुर्भुज आप कहते हैं चतुर्भुज का निर्माण काम हुआ बोले मैंने बनाया ना पेंसिल से चार लाइनें खींची तो चतुर्भुज बन गया लेकिन इस चतुर्भुज का आपको मालूम है कि कहाँ निर्माण हुआ इसका निर्माण शिव की चेतना में हुआ और उसने यहाँ पर जन्म लिया चतुर्भुज में तो हर चीज का निर्माण कहाँ होता है उसी चेतन में हम कहते हैं ये दीपक कि लो कहाँ से आई हम कहते अभी हमने माचिस जले जा नहीं इसकी माचिस जलाने से नहीं आई ये तो कारक निमित्त मात्र है हम कहते हैं मटका कहाँ से आया बोले ये कुम्हार ने बनाया ना लेकिन इस कुम्हार ने नहीं बनाया इसका पहले इसका निर्माण शिव चैतन्य में हुआ उसके बाद उसने इस धरती पर वो शिव चेतन छोटे रूप में कुमार के भी था कुमार की अंतर्चेतना में लगा कि मेरे को मटका बनाना है फिर उसने मानी मन सब तैयारी करी कि हाँ यहाँ से मिट्टी लाऊंगा यहाँ से पानी लाऊंगा यहाँ से रंग लाऊंगा चाट मेरे घर में है और मेरे को समय है ब, बना लेता हूँ तो पहले उसने मटका कहाँ बनाया अपने भीतर उस मटके में बाहर रोक लिया यहाँ पर वर्ण और कला पर स्तर पर अभी अभिन्न है जो मटका कुमार के अंदर बना है उसको आप कुमार से अलग कर सकते हो क्या अभी अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो कुमार के अंदर है मेरे मन में एक कविता लिखने की उसको मैंने अभी लिखा नहीं है अभी लिखा नहीं है एक कविता ही है मेरे मन में मैंने अभी उसको लिखा नहीं है क्या आप उस कविता को छेड़खानी कर सकते सुन सकते पकड़ के बाहर निकाल सकते क्योंकि वो मेरे अस्तित्व से अभिन्न है वो कविता अभी मेरे अस्तित्व से अभिन्न है लेकिन पोलराइजेशन शुरू हो गया मैं और मेरी कविता मेरी कविता को मैं बाहर फेंकना चाहता, चाहता हूं, उसको मैं वमन करना चाहता हूं, उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं, अपने अस्तित्व के बाहर उसका नया अस्तित्व क्रिएट करना चाहता हूँ क्योंकि ठीक वैसे ही कवि जैसे कविता लिखता है वैसे परम शिव इस ब्रह्मांड को बनाता है पहले वो उसके अंदर निकल रहता है और फिर उसका वमन करता ऐसे ही मेरी कविता अभी मेरे भीतर है लेकिन मुझसे अभिन्न है मुझसे अभी अभिन्न है क्योंकि अभी मैं उस कविता को मूर्त रूप देना हूं धुंधले रूप में बनने लगी फिर मैंने उसको एक स्थाई रूप देना चालू करा लेकिन अभी वो मेरे मित्र ही है तो ये पर इस तरह है जिस पर संसार में प्रमेय और प्रमात्र के हिस्से दोनों मिले जुले कला वो अंग्रेजी में उसको प्रिटिकल्स बोलते प्रिडिकेबल प्रिडिकेबल का मतलब होता है किसी वस्तु को जब हम गुण असाइन कर सकते हैं कि हाँ जैसे त्रिभुज है तो इसमें तीन कोण होंगे तीन फलक होंगे वो त्रिभुज होगा वो हम इसको गुण जो असाइन कर सकते हैं जो गुण किसी वस्तु के बारे में कह सकते हैं इन गुणों के बारे में प्रिडिकेबल्स के बारे में एक अरस्तु नाम का एक दार्शनिक था उसने ज़रूर उसके फैक्ट्स बताए थे कि ये क्या हैं क्या बताते हैं तो ये एक उच्चतर स्तर पर चेतना के एक उच्चतर स्तर इस पर इसका निर्माण होता है और उसके बाद में वो वास्तव में संसार में जन्मे थे आपको लगेगा ये सब चीजें भी तो बहुत कठिन कठिन से लग रही है लेकिन जब हम इसको समझेंगे ना एक साधारण उदाहरणों से तो बहुत मजेदार लगेगी हम इसी उदाहरण से समझते हैं कि एक कविता और एक कविता दोनों अलग चीज़ें हैं एक कवि है जो कविता लिख सकता है कविता है जो कवि के बगैर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती कवि है जब कविता अगर है तो कवि है ही जिसने इसको लिखा है जब उसने कविता का निर्माण नहीं किया उस समय तक वो कविता कहाँ थी कवि के अंत कविता के चेतन के अंदर उससे अभिन्न थी। अब वो क्या करता है कि उसका प्रसव करवाने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकालू कविता वो एक पेन उठाता है कागज़ उठाता है और अपने अंदर शब्दों में डालता है ध्यान रखना कविता शब्दों में पैदा नहीं होती भाव में पैदा होती एक अंग्रेज के मन में भी वही भाव आ सकते हैं जो एक निमाड़ी के मन में आ सकते हैं जो एक जर्मन के मन में आ सकते हैं शब्द तो अलग अलग आएंगे क्योंकि उसकी भाषा अलग है आपकी अलग है रशियन की भाषा अलग है शब्द अलग आएंगे शब्द बाद में गढ़े जाएंगे लेकिन भाव तो एक जैसे एक मान लो उसके हृदय में किसी से बिछोड़ने का दर्द है जिसको वो कविता के रूप में लिखना चाहता है तो दर्द क्या आप सोच रहे हो कि अंग्रेज को अलग तरह का दर्द आएगा कि एक निमाड़िया हिंदुस्तानी को अलग दर्द आएगा जी नहीं वो दर्द तो आपको एक जैसा आएगा शब्द अभी नहीं गढ़े गए अब वो शब्दों को गढ़ने की प्रक्रिया शुरू करता है उस भाव को एक रूप देने का प्रयास करता है उसके पहले कि वो कविता का जन्म हो जाए आप क्या होता है जैसे जैसे वो शब्दों को गढ़ता है अभी भी उसने नहीं लिखी क्योंकि लिखने के पहले जरूरी है कि वो शब्दों में बांधे अपने भावों को जब तक अपने भावों को शब्दों में नहीं बांधता जब तक वो उसको कागज पर उतार ही नहीं सकता तो जब वो इस बांधने की प्रक्रिया करता है उस समय उसकी चेतना में और कविता में थोड़ी और दूड़ी बढ़ गई पहली बार तो दोनों अभिनत है अब स्तर का क्या आना हो गया परापर स्तर आप कविता के कुछ शब्द बन गए हैं और कवि उनको एंडोर्स करता जा रहा तस्दीक करता जा रहा कि हाँ ये लाइन ठीक है ये छंद बन जाएगा ये ठीक है इस तरह से अब वो उस कविता के निर्माण की प्रक्रिया को रूप देने लगता है वो स्तर है परापर का वहाँ पर कविता तत्व कहलाती है और कवि मंत्र कहलाती है। वहाँ पर हमारे दोनों के बीच में एक और फर्क आ गया कविता अपने आप में एक रूप लेने लग गई लेकिन अभी भी इसका जन्म नहीं हुआ एक और ध्यान देने लग इस स्तर पर और इस स्तर पर कोई कर्म फल नहीं मैंने कविता लिखी वो कविता आपका अपमान करने वाली है किसी पर व्यंग्य करने वाली है आप मेरे ऊपर दावा ठोक सकते हो मान का ये कविता लिखी लेकिन कब जब मैं उसको लिख तो दूं। मेरा मन में आई तो दावा ठोक सकते मन में शब्द गढ़ लिए। तब तक भी आप दावा ठोक सकते मैं जब लिख दूं और प्रकाशित कर दूं, तभी तो आप कुछ पर कुछ कर सकते इसलिए कर्मफल इस स्तर पर भी नहीं इस स्तर पर भी कर्मफल नहीं कर्मफल ये तीसरे स्तर पर शुरू होता है जब वो कविता बाहर आ जाती है और जैसे ही कविता बाहर आती है द्वैत शुरू हो जाता है द्वैत का स्तर शुरू हो गया जब कवि अलग हो गया कविता अलग हो गई और कविता पर से कवि का अधिकार भी खत्म हो गया क्योंकि उसने जो बोल दिया सो बोल दिया अब उसके उसकी जिम्मेदारी उस कवि को लेना पड़ेगी उस कर्म के फल की जिम्मेदारी अब उसने कुछ गलत बोला तो उसकी जिम्मेदारी कवि की अगर उसने कुछ बात ऐसी बोली जिससे हजारों का कल्याण हुआ जैसे गीतांजलि लिखी गुरुदेव रविन्द्र टैगोर उससे कई लोगों का कल्याण हुआ तो उसके पुण्य का भी फल कवि को मिले इसलिए यहां पर कर्म फल है पद और भुवन के स्तर पर भुवन है वो संसार जो शिव से अलग हुआ शिव से अलग हुआ नहीं है लेकिन शिव से अलग प्रतीत हुआ वो बाहर उसने अपना एक व्यक्त स्वरूप ले लिया और पद या वो जिस भोगता है जो इस संसार को बनाने के बाद में जिस रूप में वो इस संसार को भोग रहा है इसलिए आप पद के स्तर पर खड़े हैं संसार भुवन और संसार में और आप में एक ऐसा रिश्ता है जिसको एक दूसरे के बिगड़ संभव ही नहीं रहना जैसे कविता है मतलब कवि है और कवि है मतलब कविता है और दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के लिए अनिर्वचनीय हम बता ही नहीं सकते शब्दों में नहीं ढाल सकते लेकिन कह सकते कि एक दूसरे के बिगैर संभव ही नहीं है कि वो अब हम हाँ, इसको देख रहे हैं कि इधर के जो तीनों हैं क्या है काला दो जो समय के रास्ते चले समय के रास्ते कविता का निर्माण होता है कविता का निर्माण अक्रम रूप में नहीं होता हमेशा क्रम रूप में होता है क्यों क्रम रूप में होता है क्योंकि हम संसार में उधरते चले जा रहे हैं शिव अक्रम है शिव नॉन राशनल है जिसे आपने पहले समझा और संसार राशनल याने जब हम पहले बच्चे होंगे फिर जवान होंगे फिर बड़े होंगे हम ऐसा नहीं कर सकते चलो हम बुढ़ापा पहले भुगत लें बचपन हम भुगत लें आखिरी में हम जवानी ही भुगतेंगे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो क्रम है वही क्रम रहेगा क्योंकि हम समय के अधीन है हम कालागवा में जी रहे हैं उस काल के अधीन उस काल के बाहर जाके नहीं जिंदा रह सकता उस काल पर हमारा कोई अधिकार नहीं कि उस काल के अंदर एक टनल के अंदर चल रहे हैं एक सरणी के अंदर एक चैनल के अंदर चल रहे हैं उस चैनल के अंदर हमारा अधिकार उस चैनल के अगले या पिछले हिस्से पर नहीं उसी हिस्से पर जहां पर हम खड़े हैं। अब हम यहां पर ध्यान क्या है आपको इतने सारे लेक्चर दें आपको ये क्या बता रहे आखिर है क्या ये? और क्यों बताया जा रहा है यहां पर योगी ये ध्यान करता है कि इस संसार को अपने अस्तित्व में मिलाता है जानता है कि मुझमें और संसार के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं वो ये जानता है कि ये जो पद है यानी मैं एक सूक्ष्मतर मंत्र है उस मंत्र का ही अभिव्यक्ति उस मंत्र की अभिव्यक्ति जो भुवन है तत्व की अभिव्यक्ति अब उन सांसारिक दृष्टिकोण से देखें कि जितने तत्व हैं उन तत्वों से मिलकर संसार बनाए जैसे सोना भी एक तत्व है चांदी भी तत्व है सिलिकॉन भी एक तत्व है इन तत्वों से मिलकर बना और ये क्या है मंत्र इन तत्वों का जनक है जैसे जैसे हम इस रस्ते ऊपर चलते जाएंगे हम पाएंगे कि इसका जनक यह है इसका जनक है इसका जनक यह है इसका जनक ये है ना ये व्याप्य व्यापकत्व का रिश्ता है जो अगला स्टेप है वो व्यापक जो ऊपरी स्तर है वो व्यापक है वो नीचा व्याप्त है तो व्याप्त तो व्यापक का, तो का रिश्ता है यानी जो व्याप्त है वो सूक्ष्म है और जो जिसमें वो व्याप्त है वो स्थूल है इसलिए ये स्थूल से सूक्ष्म के की दिशा का रास्ता है इसलिए हम जानते हैं कि ये पद मंत्र की अभिव्यक्ति है और ये मंत्र वर्ण की अभिव्यक्ति है भूबल तत्व की अभिव्यक्ति तत्व कला की अभिव्यक्ति और ये कला शक्ति की अभिव्यक्ति है वर्ण शिव की अभिव्यक्ति है और दोनों अंत में एक दूसरे से अभिन्न है इस तरह जब हम चिंतन करते हैं लेकिन इस चिंतन करने के पहले शरदवा को समझना जरूरी है तो आज जो चुकी समय हमने जो बात तय करी उसके लिए कम है इसलिए इसको शरदवा को हम अगली बार फिर से समझें क्योंकि शरदवा को समझना एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है शरदवा इतना थोड़ा सा कठिन है समझने में क्योंकि इसमें हमको हमारा पूरा ध्यान गंभीरता से उसमें लगाना जरूरी होता है और लेकिन जब इसकी भावना समझ में आती है तो पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है और हमको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ जाता है कि जो क्वांटम भौतिकी क्या है क्वांटम भौतिकी इसी चीज़ को सारी तस्दीक करती है कि मतलब यूनिटी है जो सारा डिफरेंसेस है इनके बीच में एक यूनिटी है एक एकमात्र सत्य है जो इस समस्त भिन्नता को अपने आप में समेटे हुए तरह तरह के गहने के रूप में हम सब लेकिन सोना एक उस स्वर्ण को ही इन सब गहनों के बीच में देखने का नाम है हमारा अभिन्नता की दृष्टि जिसमें हम हमारे दृष्टि बदले और दृष्टि बदलेंगे तो पूरा दर्शन बदल जाएगा तो हम इसको आगे जारी रखेंगे और आज जैसे कि अपन ने तय किया था हमारा समय हो गया है कि अगले कुछ मिनटों में एक धारणा पर हम ध्यान करें तो आज अपन एक जिस धारणा पर ध्यान करते हैं अपन उसमें क्या करेंगे पहले एक मिनट में संध्या तो हम उस सामूहिक रूप से उस पर अमल करते हैं अपन सबसे पहले एक ओम का उच्चारण करेंगे ओम के उच्चारण में अ ओ इसका उच्चारण और ये जो उच्चारण है अ उ म और म धीमा और लंबा होता कह जाता है ओ, तो ये जो प्लुत् बोलते हैं इसको तो प्लुत् यानी जो लंबा अंतरालय आखिर में इसके अंत में हमको विचार शून्य होकर शून्य पर ध्यान कर विचार शून्य होके शून्य पर ध्यान करें ये जो धारणा हमने पढ़ी थी प्रणववादी समुच्चार उसी का आज प्रयोग करने की कोशिश करते हैं हम तो अपनी बड़े लाइटों को बंद कर देते हैं ताकि ये शांत वाटर्न रहे अगले पाँच सात मिनट के लिए अपन ये प्रयोग करते हैं